नई सुबह का आरंभ आज का दिन एक संदेश लिए आया है वीणा के लिए कितनी काली रातों के बाद एक नई सुबह आई है उसके जीवन में कोई और होता तो यह सुबह उसे मधोश कर देती उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती पल-पल जैसे युग के समान बीतता महसूस होता और ढेर से सपनों के साकार रूप की आंगन में आहट होती महसूस होती यू लगता कि जीवन के नए अध्याय के साथ जैसे सब कुछ बदलने सा लगा है लेकिन वीणा के साथ ऐसा कुछ नहीं घट रहा था जैसे सब कुछ वह स्वयं नहीं बदलना चाह रही थी बल्कि उसकी नियति यही चाहती है जैसे जैसे वह अपने विवाह के लिए साड़ी को अपने बदन से लपेट रही थी उसे अपने दिल की धड़कन डूबती महसूस हो रही थी घबराहट से उसके माथे पर बार-बार पसीना आ रहा था और साड़ी बांधते उसके हाथ बार-बार गलती कर रहे थे एक मन था उसका जो कह रहा था चीख चीख कर उसे ये क्या करने जा रही हो वीणा तुम तुमने कैसे यह सब करने को हाँ कहती क्या तुम भूल पाओगी अपने बीते दिन क्या तुम भूल पाओगी देव की उस परछाई को जो तुम्हारे साथ चल रही है पिछले दो वर्षों से और क्या तुम भूल पाओगी वे दिन जो तुमने किसी और की चाह में किसी और के लिए और दिन रात अपनी खुशियों की दुआएं मांगते बिताए वीणा को कमरा घूमता महसूस हो रहा था उसे लगा वह गिर जाएगी अदलिप्ती साड़ी के साथ ही वह पलंग पर बैठ गई और दोनों हाथों से उसने अपना माथा पकड़ लिया आंसू भर आए थे उसकी आंखों में बीती बातें बीते दिन उन दिनों की सब यादें रह-रहकर कचोटती हैं मन को मन बोझिल हो चाहे पर चुप नहीं रहता नए नए चित्र अंकित करता है मानस पटल पर ऐसा ही वीणा के साथ हो रहा था तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला बड़ी बहन थी उसकी सुनीता भीतर चली आई वीणा को यू बैठे देखकर वह झट से आगे बढ़ी और बोली ये क्या हो गया है तुझे फिर से प्यार से उसने वीणा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया ऐसे रोते हैं क्या अब तो तुझे खुश होना चाहिए तेरे जीवन में खुशी की घड़ियां आने को हैं अब अब बीते दिन तू भूल जा वीणा ने सुनीता की आंखों में देखा जैसे पूछना चाह रही हो बहन हो मेरी जानती हो मेरे मन को फिर कितनी सहजता से कह रही हो भूल जा सब इतना सरल है क्या यह सब एक याद जो मेरी है एक परछाई जो मेरे साथ है उसे एक क्षण में मैं कैसे भूल जाऊं मिट्टी की मूरत नहीं कोई कि जिसे पल में तोड़कर कोई नई मूरत गढ़ने बैठ जाऊं लेकिन वह कुछ भी न कह पाई उसे शब्द अब जैसे उसकी जुबान से जी चुराते थे, मन ही मन शब्द नए रूप रचते थे। चुप रहना उसे अब अच्छा लगता था। अपनी बातें मन में संजोकर रखना उसे अच्छा लगता था। वह कुछ बोली नहीं, बस आंसू पहुंचकर खड़ी हो गई और सुनीता की मदद से तैयार होने लगी। सुनीता थी? कि बोले जा रही थी देख आज सब कितने खुश हैं मैं मम्मी डैडी प्रेम गीता सभी तो मेरी तो कितने दिनों की मुराद जैसे पूरी हो गई है लेकिन मीणा अब भी चुप थी और तैयार हो रही थी कोई और देखता तो सोच भी नहीं सकता था कि आज सामने तैयार हो रही इस लड़की की शादी है तभी बाहर से प्रेम की आवाज आई, दीदी जल्दी करो, सभी लोग आ चुके हैं और पूजा शुरू होने को है, बस दो मिनट और प्रेम। जवाब सुनीता ने दिया, साथ ही सुनीता ने वीणा के चेहरे पर हल्का सा मेकअप अपनी ओर से जोड़ना शुरू कर दिया। दुल्हन ऐसी भी होती है, यह तो वीणा को देखकर ही विश्वास कर सकता था कोई शादी की रौनक जो दुल्हन के चेहरे पर होती है वह कहीं भी नहीं झलक रही थी बाहर आंगन में हवन कुंड रखा हुआ था सामने शास्त्री जी बैठे हवन की तैयारी कर रहे थे एक तरफ सभी आमंत्रित गण कुल आठ नो शेष थे घर के सदस्य वीणा की मां निर्मला पिता पन्नालाल भाई प्रेम बड़ी बहन सुनीता छोटी बहन गीता और वर अरुण उसकी मां कलावती और एक मित्र सुनील शादी जैसी कोई रौनक नहीं थी सब कुछ साधारण था हवन कुंड देखकर लगता था घर में कोई यज्ञ होने जा रहा है हां अरुण को देखने से लगता था कि उसकी शादी होने जा रही है उसने सिर पर पारंपरिक पगड़ी पहन रखी थी और सेहरा बांध रखा था जिसे उसने पगड़ी के ऊपर पलट रखा था तभी सुनीता के साथ वीणा ने वहां प्रवेश किया आओ बेटी आओ शास्त्री जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा अरुण वीणा को देखकर खड़ा होने को हुआ कि शास्त्री जी ने कहा आप बैठे रहिए फिर उन्होंने वीणा से कहा यहां दुल्हे की बगल में बैठ जाओ बेटी अरुण ने एक नजर वीणा को देखा फिर धीमे से अपने मित्र सुनील से उसने कुछ कहा उसकी सुनकर वह शास्त्री जी से बोला शास्त्री जी हवन से पहले जयमाला करवा दे तो अच्छा होगा हां बेटा मैं वही कहने जा रहा था तब प्रेम जल्दी से भीतर गया और एक पैकेट ले आया उसमें दो बड़े हार थे शास्त्री जी ने सभी को खड़े हो जाने को कहा और पैकेट में से हार निकालकर एक अरुण को थमा दिया और दूसरा सुनीता की तरफ बढ़ा दिया और कहा लो बेटी इसे कन्याओं को पकड़ा दो सुनीता बड़ी प्रसन्न थी मुस्कुराते हुए उसने हार लिया और वीणा को पकड़ाते हुए बोली लोमिया वीणा ने हार अपने हाथों में पकड़ लिया वह बिल्कुल चुप थी चेहरे पर उसके इस समय ऐसा कोई भाव नहीं था कि कोई समझ सकता कि उसके मन में कुछ विचार उथल-पुथल मचा रहे हैं हाँ जयमाला अपने हाथों में पकड़कर उसने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की जिसमें वह सफल भी हुई और ऐसा तो उसे ना जाने कितनी बार करने का अभ्यास हो चुका था पिछले कुछ वर्षों से वह सब के सामने मुस्कुराती ही तो रही थी किसी को उसने तनिक भी महसूस ना होने दिया था कि वह रोती भी है अकेले में उसे संभालने वाला कोई नहीं होता था अब बेटा पहले तुम कन्या को जयमाला पहना� शास्त्री जी ने अरुण से कहा अरुण ने मुस्कुराकर वीणा को देखा फिर झट से उसे जयमाला पहना दी सभी ने खुशी से तालियां बजाई तब शास्त्री जी ने वीणा से कहा अब बेटी तुम इन्हें जयमाला पहनाओ और वीणा ने शास्त्री जी के कहते ही अपने हाथ बढ़ाए और जरा सी कर अरुण को जयमाला पहना दी सभी ने एक बार फिर जोर से तालियां बजाई तब तक सामने कैमरा लिए खड़े फोटोग्राफर ने जयमाला के उस दृश्य की दो-तीन फोटो उतार ली थी उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ हवन शुरू हो गया अतिथि वे घर के सभी सदस्य बड़ी तन्मयता से हवन देख रहे थे सभी मन ही मन प्रार्थना भी कर रहे थे वीणा के शुभ विवाह की चाह सभी में थी उसकी मंगल कामना करते हुए निर्मला देवी वह पन्नालाल की आंखों में रह रहकर आंसू उमड़ाते थे दोनों की आंखों पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद मोटे-मोटे चश्मे चढ़े थे जिन्हें बार-बार उतार कर वह अपनी आंखें पोंछ रहे थे लगभग एक घंटे में विवाह संपन्न हो गया वीणा के जीवन में एक अध्याय और जुड़ गया घर से एक बार फिर वीणा विदा होकर चली गई। सभी अतिथि भी चले गए। घर में अब निर्मला, पल्लाल, सुनीता, प्रेम, वैगीता रह गए थे। सभी गुमसुम थे। चुप्पी सी व्याप्त थी घर के हर कोने में। जिसे भंग करते हुए सुनीता ने कहा, "चलो मम्मी, अब वीणा का भी अपना घर फिर से बस गया। अब तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह फिर से खुश रहने लगे और अपने पीछे की सभी बातें भूल जाए उसकी बात सुनकर निर्मला ने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर एक बार फिर उन्हें साफ किया और बोली हाँ अब यही सोचकर अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं हम वह कितनी खुश होगी यह तो समय ही बताएगा वह खुश रहेगी वह तब ही जब देव को भूल जाएगी देव को भूल जाएगी समय के साथ यदि अरुण उसकी कसोटी पर खड़ा उतरा यह पन्नालाल के शब्द थे मम्मी हमारे लिए तो अब यही अच्छा होगा कि अब हम देव का नाम भूल जाएं कभी भावनाओं में बहकर आपने यदि उसका नाम वीणा के सामने लिया तो वह फिर से रोने लगी और इससे अरुण के मन में गांठ पड़ सकती है। सुनीता ने निर्मला देवी से यह कहा और प्रेम की ओर देखने लगी, जैसे उसकी स्वीकृति चाहती हो अपने शब्दों के लिए। लेकिन प्रेम कुछ नहीं बोला। तब पन्नालाल को जैसे कुछ याद आया हो, वह प्रेम से बोला, अरे भाई एक काम करना प्रेम। वीणा की पुरानी एल्बम और देव और उसकी फोटो सब मेरी अलमारी में रख देना जैसे सुनीता के शब्दों के प्रति पन्नालाल ने अपनी स्वीकृति दे दी यह तो हमें पहले ही कर देना चाहिए था नेमला ने अपनी बात कही मैं तो कहती हूँ उन सब को हमें नष्ट कर देना चाहिए सुनीता ने अपनी राय दी वह जैसे वीणा के अतीत के हर स्मृति को, मिटा देना चाहती थी नहीं नहीं यह सब वीणा की चीजें हैं वह जो चाहेगी वही होगा मेरा तुम्हारा इनसे कोई मतलब नहीं पन्ना लाल ने सुनीता की बात को एकदम काट दी सुनीता शुरू से ही दो टूक बात करती थी उसकी बात का दूसरे किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी उसने कभी चिंता नहीं की अपना सुख और अपने परिवार वालों की मंगल कामना ही उसकी एकमात्र चाह थी जिसे पूरा करने की वह शब्दों के माध्यम से सदा कोशिश करती थी उसे अपने विचार सबसे उचित लगते थे इसलिए वह चुप नहीं रह सकी फिर बोली, लेकिन इसमें हर्जी क्या है वीणा के भले बुरे का ख्याल हमें भी तो रखना है हां हमें उसकी हर बात का उसकी हर भावना का ख्याल रखना है और उसकी वस्तुओं में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें किसी से छिपानी पड़े अरुण कोई बच्चा नहीं है और ना ही उससे कोई बात छिपी है तन्नालाल के शब्दों में आदेश की झलक थी सुनीता ने समझदारी से काम लिया बात का रुख ही पलट दिया जैसे उसे अरुण का नाम अपने पिता के मुख से सुनकर कुछ याद आ गया हो, वह अपनी पिछली बात फूल झट से बोली। मम्मी, आप तो कह रही थी कि अरुण की उम्र 40 से कुछ कमी है। मुझे तो वह पैंतालीस, छियालीस से कम का नहीं लगता। उसने झूठ बोला है, अपनी उम्र को छिपाया है। झूठ हमसे किसने नहीं बोला? हाँ, मैंने पहले ही दिन उससे पूछा था तब उसने कहा था 45 का जन्म है निर्मला के शब्द वीणा के जीवन के प्रति भावुकता लिए थे जैसे जानती थी कई बातें पर सहज होकर उन बातों में छिपे अपने भावों को छिपाने की कोशिश करती थी आपको गलत सुनाई दिया होगा उसने पैतालीस का जन्म नहीं कहा होगा पैतालीस का हुँ कहा हुँ। सुनीता ने फिर अपना तर्क दिया प्रेम अभी तक चुप सुन रहा था यू तो गीता भी वहीं थी लेकिन वह सबसे छोटी थी और इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं रखती थी प्रेम यूं तो सुनीता से छोटा था पर इकलौता पुत्र होने के कारण अपना दबदबा रखता था ना ज्यादा कहता था ना ही ज्यादा सुनता था मतलब की बात ही उसके मुंह से निकलती थी अपनी दीदी की सुनकर उसने कहा अब छोड़िए भी दीदी इन सब बातों में कुछ नहीं पड़ा सब चलकर अब आराम कीजिए मैं सबके लिए चाय बना कर लाता हूं और प्रेम यह कहकर वहां से उठ गया और रसोई घर की तरफ बढ़ गया घर में कोई उसे देखकर नहीं कह सकता कि वह फौज में कैप्टन है बिल्कुल फौजी रूप से अलग एक घरेलू सा व्यवहार था उसका शायद इसलिए कि फौजी वातावरण से निकलकर जब-जब वह घर आता है उसे इस छोटी सी दुनिया में सब सुख मिल जाते हैं घर का दुलारा है पांच बहनों का एक ही भाई है तीन उससे बड़ी हैं सुनीता वीणा और रजनी दो छोटी हैं प्रिया और गीता रजनी नागपुर रहती है उसका पति कोल इंडिया में मैनेजर है वह स्वयं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती है झटपट पांच दिन में वीणा का विवाह तय हो जाने के कारण अपने आने का कार्यक्रम नहीं बना पाई प्रिया दिल्ली में रहती है इधर वीणा की शादी तय हुई उधर उसने निर्मला व पन्नालाल के नाती को मुमकिन ना था हाँ, अरुण से मिलने जब वह पांच दिन पहले प्रेम के साथ दिल्ली गई थी तब अरुण को पसंद करने के बाद वह कुछ देर के लिए प्रिया से मिलने नर्सिंग होम चली गई थी वीणा प्रेम वह अरुण तीनों जब नर्सिंग होम पहुंचे तब प्रिया अपने पुत्र को जन्म दे चुकी थी तब प्रेम ने अपने भांजे को गोदी में उठाकर यही कहा था भाई देखो हमारा भांजा इतना भाग्यशाली है अपनी मासी के लिए इधर इसने जन्म लिया और उधर मासी को अपना जीवन साथी मिल गया वीणा तब मुस्कुरा भर सकी थी प्रिया के पुत्र को प्यार से गोदी में लेकर भाव विबोर हो उठी थी उसकी आंखें नम हो उठी थी न जाने यह कैसा संयोग था